नमस्कार आप सुन रहे सेवन पॉइंट एट एफ पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम को सुनना ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं आइए हमारे साथ स्टूडियो में विशेष महाराष्ट्र से कुछ मेहमान आए हुए हैं उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं तो विशेष हमारे साथ अरुण कुमार, कुमार देवलेकर नागपुर जी जी अरुण कुमार देवलेकर नागपुर से हमारे बीच में आए हुए हैं और नांदेड़ से नांदेड़ से नांदेड़। नांदेड़। रुकमा कर रुकमा जी कामले रुक्मा जी कामले काम नांदेड़ से हमारे बीच में पहुंच गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है उनसे बात करने का और मैं चाहूँगा कि रुक्मा जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएँ क्या करते हैं मैं फिलहाल अभी जॉब करता हूँ और सोशल वर्क भी करता हूँ संगठन का काम करता हूँ और बाद में पत्रकारिता भी करता हूँ अरे वाहटी टैलेंट है आपके पास दो साल पहले मैं पुणे में दोस्त के साथ ऐसे ब्रह्म से कनेक्ट हो गया तो पहले मालूम नहीं था दो दिन थोड़ा कुछ मालूम नहीं था क्या होता है क्या आँआ नहीं तो फिर दिन क्लास कंप्लीट किया जी क्लास कंप्लीट करने के बाद मुझे समझ में आया कि बाबा जो मैंने ब्रह्म से कनेक्ट हो गया ये तो कुछ तो ऐसा प्रमाथ से कनेक्ट हो गया ऐसा मुझे फील हो रहा था ऐसे हो रहा था तो बाद में मैंने क्या किया मेरे घर वालों को बोला है तो घर वालों को पहले कुछ मालूम नहीं हो रहा था तो मैंने उनको सेंटर में लेके आया आ, राटने के अपने वर्षा दीदी है वहाँ पे दीदी ने एक दिन उनको पंद्रह बीस मिनट का थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया जी, जी, जी। बाद में उनको अच्छा लगा तो उन्होंने क्लास किया तो ऐसे क्लास करते करते हमारे द, द, दस बीस ये हम सोसाइटी के लोग हैं ना करंट हो गए और उनको इतना ऐसा अच्छा महसूस हो रहा ना ये ब्रह्म कुंवर इसका के बाद की जो अपना बचपन से करते आए जी जी जी कौन से स्कूल में किधर भी नॉलेज नहीं मिला आज तक मंदिर में भी गए तो तो दो, दो तीन घंटे का कुछ तो रहता है ना उतना नॉलेज मिलता है मगर यहाँ से डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट कैसे होते ये नॉलेज मिलता है तो हर आदमी को जो ऑफिस लो घर पे रो, कुछ ना कुछ हाई टेम्परेचर ले ट्रेस में आते ना किसी बात किया किसने ये बोला वो बोला तो ये अभी ब्रह्मकुमेंट वो सब कुल हो जाते हैं अभी मेरे घर में ऐसा वातावरण अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है ट्रेस का कोई लेता है भी नहीं बात है। हाँ नहीं तो ऐसा बहुत दिक्कत आती थी तो पहले जब कनेक्ट नहीं थे ना दिल्कुण तो दिल्कुण। हर कोई झगड़े में होता था ट्रेस में होता था घर पर थोड़ा कुछ गली में बोला कुछ इसने बोला उसने बोला ना ये होता था मगर मैं अभी कोविड के पहले भी मेरा टिकट बुक हुआ था हाँ, मगर वो कोविड को जैसे अपना सब प्रोग्राम कैंसिल हो गए थे ना हाँ, हाँ, इसलिए आ नहीं सका तो अभी दीदी ने टिकट बुक करने के बाद ये चांस मिला है मुझे इधर आके ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ तो स्वर्ग में आया और कुछ तो पुण्य <laughs> किया था पहले कर, बिल्कल, बिल्कल, करमा अच्छे की इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ तो यहाँ से आगे ऐसा करूँगा कि बाबा मैं जब पत्रकारिता करता हूँ तो मैं हर दीदी का जो कुछ लेखमिक रहता है ना बिल्कुल हर महाराष्ट्र में मेरा पेपर जाता है सबको वहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ बहुत बढ़िया हाँ और अभी कल परसों के दिन ही दीदी को अपना आपा बार ने खासदार है के उनके यहाँ उनको पुरस्कार भी मिला है वर्षा दीदी को राटने सेंटर में बहुत बढ़िया तो ऐसे अपन को जितना अच्छा लगता है अपने ब्रह्मगुण के जो सब कनेक्टिविटी है जो आगे चल के काम अच्छा करते है और इसका एक मुझे अभी समझ में आप भी बात बोल रहे थे कि ये रेडियो का भी वहाँ पे हम स्टूडियो भी देखे और ये आने वाली पीढ़ी को है ना इसमें बहुत स्कोप भी है बिल्कुल हाँ अभी मैं देखता हूँ ना ये सामाजिक काम करते समय खेड़े पाड़े में जाता हूँ वाड़ी वस्ती में जी, तो जी, उनको कुछ मालूम नहीं रहता सही बात है और उनको क्या मम्मी पापा उनके पढ़े लिखे नहीं रहे इसलिए वो बच्चे को आगे पढ़ा नहीं सकते नहीं सकते और उनको ध्यान नहीं देते वो खेती में काम करते और उधर ही रहते तो बच्चे को आगे क्या करना ये नहीं मालूम रहता तो हमारे जो संगठन है तो हम वो करते हैं एन से हो गए वहाँ पर लड़के को बुक स्कूल में नहीं जाते तो उनको ड्रेस हुआ ऐसे ये देख उनको कुछ स्कूल में लाने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर बच्चों को तो ये सबसे ज़्यादा नांदेड़ में है ना जो वाड़े वस्ती है ना वो भाग में आदिवासी एरिया ज्यादा है उधर भी बहुत दिक्कत आती है मगर वो आश्रमशाला है बहुत है मगर क्या मालूम है क्या वो ये नहीं होता हुँ. जो बोलते हम मार्केटिंग करते हुँ. वो कुछ तो कम गिरती है पे उसकी वजह से वो बच्चे नहीं आ सकते तो अभी मेरा तो मेरा ग्रुप है वहाँ पे नांदेड़ में Uh, सब युवा हमारे कॉलेज के सब लोग ग्रुप की वजह से हम क्या करते किधर भी कौन से वाड़ी में कुछ दिक्कत आए किसी को आ, कि, आ, कि किसी के गरीब परिस्थिति हो आर्थिक परिस्थिति हो या किसी को बुक नहीं चाहिए बुक चाहिए नए वाले नोटबुक चाहिए हर स्कूल में जब स्टार्टिंग होता है ना स्कूल तो हम हमारे इधर से बीस और ना के दस ये तीस मिला के हम हर साल है ना प्रत्येक दस दस डिस्ट्रीब्यूट करते और सबके एरिया में नोटबुक क्या कपड़े रहती यूनिफॉर्म को सब दे देती दे वहाँ पे जाके पेन वो सब बिल्कुण। हम तो उसके <laughs> को तो एक आनंद मिलता है हमें हमें ऐसा ही नहीं कि हम किसी को देखा हुआ नहीं करते कुछ भी नहीं खाली अंदर से मन को शांति मिलती है बिल्कुण, हाँ बिल्कुण, जब अभी मैं इधर आया और ब्रह्म कुमारी का जो मैंने देखा है अभी राटने का भी देखा है जो आप प्रोग्राम करते वो तो बहुत मुझे दिल को छूते बहुत और ऐसे लगता है कि मैं सब इधर ऐसे ही छोड़ दो सही बात है सही बारे। सब ध्यान में सब ऐसा इधर ही कि बाबा चलो मन लगा के इधर सब कुछ करने का चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ मैं आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और नांदेड़ पूना के पास में जो नांदेड़ है वहाँ से आप आए हैं और आपकी पूरी जो है भावनाएँ और ब्रह्माकुमारी से जुड़कर जो है आपको बेहद खुशी मिल रहा है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो माधोबान सुनते रहो बस् कराते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बात ही अच्छी बातें हो रही हैं और आइए मेरे साथ अभी अरुण जी पूना से जुड़ा हुआ है अरुण जी नागपुर से यस yes. बहुत बहुत स्वागत है बताइए अपने बारे में आ, मेरा संक्षिप्त परिचय यह है कि मैं नागपुर से सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यालय से आयकर कार्यालय से आयकर अधिकारी पद से निवृत्त तो हुआ हूँ अरे वाह और मैं आ, तो थर्टी सिक्स ईयर्स कम्प्लीट सेवा कार्यालय में दी है अच्छा आयकर में और मेरा शुरू से ऐसा लगाव लगा है कि मैं एक आध्यात्मिक सेवा के लिए ही जन्म लिया हूँ <laughs> क्योंकि मुझे सभी घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है अच्छा। मैं से मैंने तो सभी एलटी टी यूज़ की है और मैंने बारह ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है अच्छा अच्छा उसके साथ साथ नर्मदा परिक्रमा भी की है अरे वहाँ और मुझे ब्रह्म कुमारी से भी लगाव है और उसके पहले भी मैंने क्लासेस किए हैं उसके अलावा मैंने इसकॉन का भी आजीवन सदस्य रह चुका हूँ जी, जी मैंने आ, जो पंडरवारी एकादशी है उसका उपास मैं नियमित व्रत करता हूँ और इससे मुझे इतना अच्छा महसूस लगता है कि जीवन में कुछ आए है तो अच्छा ही यह क्रिया जाए क्योंकि एक दो पद मैं बताता हूँ कदपि सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए वैसे फल जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र का बूंद केले के पत्ते में गिरने से वो वो मोती जैसा चमकता है जी जी जी। उसी प्रकार वो सीप में पड़ने से मोती बनता है और सर्प के मुख में गिरने से विष बनता है उसी जी जी। प्रकार आदमी का भी जीवन होता है कि जो अच्छी गुण में पलम जब रहता है उसका हवामान या संस्कार उस पर होते हैं तो उसी प्रकार उसमें उसको उस प्रकार का माहौल मिलता है जैसे इसका स्वाति नक्षत्र का बुंद केले के पत्ते में बताए हैं कि वो मोती जैसा चमकता है केले के पत्ते में गिरने से मोती बनता है और सीप में पड़ने से मोती बनता है और नाक यानी सर्प के मुख में पड़ने से विष बनता है उसी प्रकार आदमी का भी जीवन है क्योंकि उसमें जैसे संस्कार जैसे अभी अपन यहाँ है, आए हैं मधुबन में मतलब इसमें ये माउंट अबू में तो मुझे ये माहौल इतना संस्कारित और शिष्टबद्ध रहा कि हम बहुत ही एकाग्र से ये हो गए हैं एक एक चित्त से ये मुझे सब यहाँ का ये दिखा देखा तो मैं विश्व का मैं तुलना कर सकता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर का सेंटर हो हो, हो, हो सकता है क्योंकि उसमें जिस प्रकार हमको दिखाया गया है कि भोजन की व्यवस्था कैसी है उसका सोलार सिस्टम कैसा है बिल्कुम, उसका यहाँ का जो माउंट अबू का जो ये है आ, इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ पर अभी इतना अभी जो डेवलपमेंट हुआ देख है रहे हैं। वो बहुत ही, ही <laughs> मुस्कुराहट मधुबन जैसा बन गया है ये जो रेडियो है मधुबन वैसे, वैसे बन गया है और उससे शिक्षा भी ली जा सकती है सबके लिए एक प्रेरणा का स्थान है और ब्रह्मकुमारी का जो एक मन में आस्था का स्थान मिला है मुझे तो वो मैं घर में भी और समाज में भी बताऊंगा कि इससे जुड़ना चाहिए क्योंकि अपना ये शतक अभी थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए है और बिल्कुर, तु, बिल्कुर। तुम जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे, वैसे तुम्हारे को उसकी प्राप्ति मिलेंगी बिल्कुर, इतना बिल्कुर, निश्चित तौर से मैं बताना चाहता हूँ और अपना दो शब्द पूर्ण अरुण जी बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आप अपना किस तरह से इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में आपने काम किया उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप जो है बहुत सारे अलग अलग संस्थानों से जुड़ने का हुआ लेकिन आपको यहाँ आकर जो सुकून शांति मिला उससे आप जो है प्रभावित हैं और वही चाहते हैं कि जो भी लोग आपके संपर्क में है आप उन सभी को ये ब्रह्म कुमारी बारे में बताते हैं और अभी माउंट आबू आके यहाँ पर पहले आए थे लेकिन अभी आने के बाद जो डेवलपमेंट आपने देखा उससे आपका मन जो है हर्षा रहा है खुशी हो रहा है तो ये खुशी आप सबके साथ बांटना चाहते हैं बहुत ही प्यारा सा संदेश भी दिया आपने बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर जी हाँ विशेष कार्यक्रम सुनते रहो मुस्करा आते रहो